एवं सभी सनातन धर्म के आदि ग्रंथों से उभरती हुई सर्वसम्मत एक सृष्टि कथा को भी हम लेकर चल रहे हैं सृष्टि और उत्पत्ति के उद्देश्य से हट गया कोई भी मस्तिष्क भक्ति नहीं पा सकता क्योंकि जिसे मंजिल का पता नहीं जो राह नहीं जानता वो जाएगा कहां समय के अंतरालों के साथ हम ईमान बैठे कि बस ये एक जन्म जीवन ही सब कुछ है दूसरे संप्रदायों की नकल कर बैठे हमें याद ही नहीं रहा कि जगत तो एक नाट्यशाला है और हम सब इसमें मात्र किरदार निभाते हैं कलाकार पर है निमित हैं रामलीला जैसी मंच पर होती है तो राम का अभिनय करने वाला बालक जो राम बनता है वो केवल राम का किरदार निभाता है राम नहीं होता है उसी प्रकार जीवन के इस को जीवन को जो मात्र एक नाट्यशाला का मंचन भर है हम इसी को सब कुछ मान बैठे अब भूल गए कि आज भी भ्रस्मी से अन्य यज्ञ के द्वारा आत्मा ही लता है पेड़ों में वह आत्मा ही उन वनस्पतियों को शरीर रूपी बर्तनों में यज्ञ कर यथा संतति में लौटता है मां बाप शरीर का एक कोष बनाना नहीं जानते लेकिन जब धर्म की जगह संप्रदायों ने ले ली तो धृतराष्ट्र की आंखें हो गई हमारी और बांधारी की पट्टी भी बंद गई हम बस टटोल करके जीवन में जो दिखता है उसी को सब कुछ मान बैठे तो भक्ति शक्तियों में होती न कि राम में बड़ी कथाएं हमारी यहां खोलने का प्रयास करती रही लेकिन हमने तो उनके संदर्भ भी बदल डाले हवन और यज्ञ के द्वारा गुरुकुल में हम छात्रों को उस यज्ञ को पढ़ाते हैं जिसके द्वारा वो बना है जो आत्मा स्वम करता है और कैसे उसको उत्पन्न करता है हम उसको तो भूल गए और केवल औपचारिकताओं का निर्वाह भर धर्म मान बैठे और चारों तरफ एक जैसी धारा जो फैली तो अंधता को हटाने वाली वाणियों को भी हमने नकारना शुरू कर दिया वेद हमारे लिए अलग भी हो गए हम जान नहीं पाए जबकि आधी से अंत तक चारों वेद उस यज्ञ को उठे रहे और हम बाहर ही बैठे रहे हमने कभी अपने को जानना नहीं चाहा और लगा कि हम सब जान गए और अब तो हमें वैकुंठ मिल ही जाएगा इसलिए आंख खुले मंजिल जाने राह पहचाने कदम कितने हैं गिले क्योंकि जो मंजिल को जान के नहीं बढ़ते उन सब का प्रत्येक कदम एक ही दिशा में जाता है शमशान घाट की ओर आप हरिद्वार गए हैं आप ऋषिकेश गए हैं आपने तीर्थाटन करके आए हैं मैंने कहा नहीं तुम सिर्फ शमशान की तरफ ही बढ़े हो क्योंकि जो महीने दो बीत गए हैं दो महीना तुम्हारी तुम्हारी चिता से दूरी ही तो घटी है तो हर कदम शमशान ही तो गया था तुम्हारा तो क्या हम अपने को जान सकते हैं उसी सृष्टि कथा के साथ वेद और ब्रह्मसूत्र एक ऋचा ऋग्वेद से कंटिन्यूटी में यानी कि कहीं कहीं से लगातार एक धारा के रूप में और उसी प्रकार एक सूत्र ब्रह्मसूत्र से लेकर हम चल रहे ज्यादा तेज दौड़ने की हमारी कोशिश भी नहीं है क्योंकि इतना ही पचिया है तो बहुत है क्योंकि तो अभी भी ग्रंथों में अमृत की कमी नहीं है मेरी प्यास जग जाए तो बात हो इसलिए कोशिश करते हैं प्रयास करते हैं कि सरल कथाओं तक इसको उतारते रहें और वे कथाएं जो जीवन के सूत्र हैं जो गुरुकुल में हम छात्रों को ये पढ़ाते समय नाटकों लीलाओं के द्वारा जीवन का अमृत पढ़ाते थे उन्हें उसी प्रकार पढ़ाते चले पिछले रविवार को गणपति की विनायक की कथा पर हम आए थे कि भोलेनाथ आदि देव परमेश्वर और मां जगदम्बा आदि शक्ति की प्रथम संतान कार्तिकेय और तो हमने जाना था कि कार्तिकीय षड्मान जिन्हें छह माताओं ने पाला जो अपनी माता की तो गोद भी न ले पाए वे कौन है तो ने जाना इस धरती पर उपजी सारी वनस्पतियां जिन्हें छह ऋतुएं छह माताएं पालती हैं और जो खुले गगन के तले पलते हैं ये वनस्पतियां ही परमेश्वर की पहली संतान है हजाकि नहीं पहचानते और फिर आटे के उपगम से जो गणेश बनाए भवानी ने तो वह हम सब हैं जीव मात्र है हम सब एक परमेश्वर की संतान हैं हम सब का एक ही गोत्र है एक ही जात है और वो ब्रह्म गोत्र है ब्रह्म जात है क्योंकि परमेश्वर से ही जीवात्मा की उत्पत्ति होती है निमित यज्ञों में भी शरीर बनते हैं आप नहीं आप तो उस देह में प्रवेश पाते हैं इसीलिए तो आवागमन है वरना शरीर तो हम, हम जलाए थे फिर किस जन्म किस योनि कौन गया आपने तो पूछा क्यों उनसे कपाल गिरिया करके हमने जीव को अलग किया कि सामग्री जलेगी यजमान थोड़े न जलाया जाएगा और जिस बेटे ने बाप की कपाल क्रिया करी दसवें पर्यंत आप प्रेत बन के उसकी देह में वास करेंगे तो आप शरीर नहीं थे शरीर वो जीवंत घर है जिसमें आप रहते थे और आपने घर को ही मैं बना डाला तो सारी राहें बदल गई हर मंजिल तू हो गई भगवान विनायक मां जगदम्बा के और भोलेनाथ के जगत पिता की दूसरी संतान है और आटे की उपटन से बने हैं वो हम सब है तुमने कथा में पढ़ा कि जब भोलेनाथ पदारे उन्होंने देखा कि आटे की उपटन से भवानी ने बालक बना दिया है और ये द्वार पे बैठा पहरा दे रहा है अंतर्यामी तो सब जानती तो उन्होंने कहा भीतर जाने लगे तो उसने रोका कि आप भीतर नहीं जा सकते मेरी माता स्नान कर रही मूल कथा में है जो हम गुरुकुल में पढ़ाते हैं वो बाद में विष्णु आए फलाने आए और ये लड़ाइया हुई और बलम कहते चले ये सब हाँ कथा को एक नई रोचकता और संदर्भहीनता देने की बात है जब भोलेनाथ तो ने देखा उन्होंने मन ही मन सोचा कि भवानी ने बना तो दिया ये नहीं सोचा कि आटे के उपकरण का शरीर तो चल सकता है सिर कैसे चलेगा क्योंकि कल को ये मेरा पुत्र कहलाएगा और आप मत भूलिए कि जीवात्मा के रूप में आप सब परमेश्वर की संतान हैं। दुर्भाग्य है कि आटे का सर नहीं छोड़ पाए ये पेट में घुस गया रोजी रोटी भर बन के रह गया और आपको कथा नहीं समझ में आई खाली जय गणेश जय गणेश आप चले गए तुम उन्होंने सरोड़ा दिया अग्नि त्रिशूल की भस्म हो गया दिशाओं में जाकर अग्नि बन गया तो भगवानी ने कहा कि आपने अपने ही बेटे की हत्या की है का नहीं ये तो जीवित है अभी इसको जीवित किए देते हैं भगवानी इसमें आटे का सर नहीं चल सकता था वो मनुष्य कैसा जो जन्म से मृत्यु तक इस आटे के सर को लिए रहे उसकी भक्ति कैसी उसकी पूजा पाठ कैसे उनका उद्देश्य कहां है यही तो हम सारी कथाओं में आपको दिखा रहे हैं और आप हैं कि आटे के पीछे ही भागे जा रहे हैं हम है कि झाँगना ही नहीं चाहते का, का सर नहीं चलता है और गणेश से कहा कि जो उत्तरायण समाधिस्थ समाधियों में बैठा हुआ परिपक्व अवस्था का मस्तिष्क है वो लाके लगाओ तो विष्णु जो इसी लीला के उद्देश्य से एरावत के पुत्र के रूप में जन्मे थे हाथी के जो इंद्र के हाथी हैं उसका सर लाके लगा दिया भगवान गणेश की मंगल मूर्ति प्रकट हो गई और मत भूलो कि गणपति की पूजा देवी सरस्वती से भी पहले है और अगर वही नहीं है तो तुम्हारे जीवन में अध्यात्म की पहल हुई नहीं है तुम्हारी विद्या तुम्हारा ज्ञान पूजा तप सब व्यर्थ है इसीलिए तो विनायक की पूजा हम विद्या की देवी सरस्वती से भी पहले कराते हैं क्यों कराते हैं आपने तो खाली जैसे बाकी सीरियल वगैरह कहानियां आनियां पढ़ते हैं आपने इनको भी एक कोई कहानी बन समझ बैठे आप आपने इनके एजुकेटिव पर्पस नहीं जाने क्यों कराते हाथी की मस्ती नहीं जिसमें जो परिपक्व मानसिकता को नहीं पाया उसकी पूजा कैठी उसका पाठ कैसा उसका जब तब कैसा वो तो ही पूजा के नाम पर भी को नाटक करता है क्योंकि जिंदगी के नाटक को इस तथा कथित गृहस्थी घर और धर्म को ही वो सब कुछ समझता है वो तो आटे के सिर का आदमी है वो पाएगा क्या हमें चाहिए था एक परिपक्व मानसिकता का सर बाकी सभी संप्रदायों ने कहा जो हम कहते हैं वो करो या समझो आटे के सर सारे संप्रदाय तुम्हें देते कास्ट नो डाउट्स, कोई शक वहां मत करो और वो जी मत करो मैं दो में हेल में जहां में नरक में भेजे जाओगे बस जो हम कहते हैं वही मानो वही करो ये सारे संप्रदाय तुम्हें कराते हैं सनातन धर्म ने कहा कि इसको जानो समझो तर्क करो जेह करो संदेह करो और जब निवारण हो जाए तभी स्वीकारो बाकी जगह तर्क करना गुना है सनातन धर्म में तर्क शास्त्र है हमने परिपक्व मानसिकता को ही धर्म की राह माना है बाकी उन्हें भेड़चाल को धर्म की राह माना है उन्होंने कहा आटे के सर ही रहने दो हमने कहा नहीं गणपति का सर चाहिए नहीं तो पिता लज्जित हो जाएगा और हमने भी उसकी इच्छा को नहीं माना है हमें भी विनायक जैसा एक परिपक्व मानसिकता का सर चाहिए और जब जब आप आटे का सर लिए रहते हैं आप समझते हैं पैसे के बिना जिंदगी कैसी क्योंकि आटे का सर आटा ही तो ढूंढेगा जबकि सारे धर्म के हर शास्त्र कह रहा है कि परिपक्व मानसिकता ही सुख का हेतु है उदाहरण देते हैं हम कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी छोटी-छोटी खिलौने होते हैं एक उदाहरण दे रहे हैं एक भी खिलौना टूट जाए तो रोने लगता है ये खिलौना नहीं टूटा है उसने खिलौने से तदरूपता आइडेंटिफिकेशन सीख किया हुआ ले रखी है तो खिलौना नहीं टूटा पहचान टूट गई है मेरा खिलौना तो मैं खिलौने का एक पहचान है मेरी तो गौनी मानसिकता किस तरह पर जब खिलौना टूटा तो बच्चा बहुत रोया लेकिन जब उसका विवाह हो गया था बड़ा हो गया था वो एक पत्नी भी उसके पास थी तब बचपन का कोई खिलौना टूटा तो क्या वो रोया था क्योंकि अब वो तद्रूपता पहचान पत्नी से ले उस खिलौने से नहीं मेरी पत्नी तो मैं पति इसका एक आइडेंटिफिकेशन है एक पहचान है मेरी मैं कौन हूं ना मैं आज तक जान पाया ना किसी को बता पाया ना कोई जान पाया हम सब पहचानों के द्वारा ही जाने जाते हैं जैसे अंधे टटोला करते हैं यही तो हमारी पहचान फलाने घर का मालिक फलाने डिग्री शुदा फलाना इंजीनियर डॉक्टर वगैरह मैं कौन हूं मुझे क्या पता हा? जैसे कोई अंधे टटोल के देखें अच्छा ये ऐसा दिखता होगा अच्छा ये ऐसा होगा वही तो पहचान है हमारी क्या हम जानते हैं कि हम कौन हैं और हमें दम कि हम सब जानते ये भी है ऊपर से तो पहचान के टूटते ही पत्नी बीमार होगी तो वो दुखी हो जाएगा क्योंकि उसकी मानसिकता का स्तर अभी इसी पहचान तक आके टिका है लेकिन उसने सत्संग करता रहा आध्यात्म की दिशा में बढ़ता रहा ईमानदारी से अपने को कुरेता और खोजता रहा और तब उसे लगा कि तेरी पहचान तो तेरी अंतर आत्मा है आत्मा नहीं तो सांस नहीं धड़कन नहीं एक क्षण भी नहीं ये शरीर भी नहीं तो तेरा तो, तो, तो, तो कुछ अता पता ही नहीं तो जो भी पहचान है वो आत्मा से है आत्मा अचर अमर है न कभी आत्मा टूटी न कभी उसके सुख गए वो सदा सदा के लिए एक परिपक्व मानसिकता के स्तर पर नित्य सुखी हो गया तो धर्म ने कहा परिपक्व मानसिकता का स्तर ही सुख का मूल है दोनों मानसिकता सुखों को पैसे में भौतिकताओं में और वस्तुओं में ढूंढती है यह तो आटे के सर की बातें हैं। तो धर्म ने कहा कि जब तक वो मानसिकता उस परिपक्वता पर नहीं आती उसकी पूजा उसकी भक्ति ईश्वर के प्रति नहीं उन वस्तुओं को पाने के प्रति है जो मंदिर में भी वो मांगने गया भगवान मेरी लाठरी निकाल देना लाठरी मांगने गया है ईश्वर से मिलने नहीं गया है बेटा बेटी का ब्याह कराने गया है भगवान से मिलने कब गया है उसकी भक्ति ईश्वर तक जा ही नहीं सकती का सर जो है उसका अब परमेश्वर की इच्छा थी कि भले मां प्रकृति कुदरत हमें आटे के सर से ही बनाती है शरीर को आटे से ही बनाती है सर समेत लेकिन चल रहे भक्त अध्यात्म में तपा अपने को और इस आटे के सर को गणपति के सर में बदल ले तो ईश्वर का पुत्र कहलाने का सम्मान पा ईश्वर तुल्य होके जी और अनंत की राजा यह कोई पूजा स्वांगी भक्ति की बात नहीं है यह संप्रदायों की देन है और संप्रदायों ने भी गुलामी के अंतरालों में विदेशियों से जो लिया है उसी को आप गाते बजाते लादते फिरते हो यहां पढ़ने की बात है यहां जीने की बात है करके दिखाने की बात है किसी के घर लड़का होता है तो ढोलक लेके आते हैं ना वो नपुंसक हिजड़े गाते हुए हम ऐसी भक्ति नहीं कराते हम चाहते हैं कि वो ईश्वर शब्द जन्मे तुम्हारे मस्तिष्क में आचरण में विचार और व्यवहार में और फिर वो लहलाए कि तुम्हारा संपूर्ण व्यक्तित्व परमेश्वर का हो जाए तो पूजा हुई है तू तो पूजा की बात है तो भक्ति की बात है और उसी में कल्याण है क्योंकि यहां तो तुम कल्याण मांगने आए ही नहीं थे बेटे की नौकरी लग जाए बेटी की शादी हो जाए फलाना हो जाए तो तुम जैसे किसी भी दुकान पे सौदा लेने गए थे वहां तुम्हें पैसे देने पड़े थे यहां तुमने कहा थोड़े से वजन गा करके एक कीमत दे के काम करा लो भगवान क्या है एक दुकानदार है यश गालेंगे तो काम कर देगा यही टका यहां लगेगा और मेरा कल्याण हो जाएगा पूछो कल्याण हुआ क्या बहुत टहगी तुम्हारी क्या अब तुम मरोगे नहीं और क्या तुम चाहो कि जिंदगी रुकी रहे तो रुकी रहेगी और मनुष्य की योनि में आके भी अपने को नहीं जाना तो क्या पशु योनियों में जाकर अपने को पढ़ोगे कब पहचानोगे अपने इन कथाओं के माध्यम से एक और जहां हम वो पुराने आपकी पहचान आपको लौटाते हैं वहीं एक सशक्त भक्त की एक ईमानदार जिंदगी और एक परिपक्व मानसिकता का स्तर भी देते हैं गणपति की कथाएं पहले भी सुनाते रहे हैं विषय को आगे ले चलते हैं और इन कथाओं की चर्चा सभी ग्रंथों में है यह नहीं कि खाली शिवपुराण में महाभारत में है ब्रह्मपुराण में है अग्नि पुराण में है देवी भागवत में है स्कंद पुराण में है सभी जगह है ये कथाएं और सबको कथा लेकर हम चल रहे हैं यदि कोई साख्य प्रमाण चाहे तो सारे ग्रंथ मेरे साख्य और प्रमाण है सारे आ, अलग से कोटेशन देने से कथा का रस चला जाता है हाँ दिशाएं बदलने लगती है पिछले सारे एक साथ कोट किए दे रहा हूं ठीक है तो सबसे पहले और चारों वेद ये ना भूलना क्योंकि कथा तो यहीं से चल रही है तो वेद के मतानुसार हमने सबसे पहले अग्नि देवता अर्थात उल्का पातों के द्वारा निश्चित बीजों को धरती पर गिराया और आकाश से यहां से करीब 2000 प्रकाश वर्ष दूर से हम जल का एक अथाह जल पिशावर को ले लेके आए तो इसीलिए विष्णु जी के पैर के अंगूठे से गंगा जी प्रकट हुई जिनके नाभि कमल से परम ब्रह्म स्वयं प्रकट होते हैं अब ब्रह्मा जी के लोटे में गंगा इस धरती के पास आकाश तक लाई गई आकाश में स्थापित की गई और उसके बाद चंद्रमा को और पृथ्वी पर वास करने वाले मायापति भगवान शिव की जो हम कथा सुनाते हैं शिवा इज द लॉर्ड ऑफ ग्रेविटी प्रलय के देवता हैं तो जटाएं ही ग्रेविटी बेल्ट है हमारी और इसी ग्रेविटी बेल्ट में चंद्रमा है उनकी जटाओं में और इस प्रकार जब हमने गंगा उतारी तो ये पानी बरसता रहा लाखों साल तक और धीरे धीरे बर्फ जो उतरी आकाश से स्पेस से वो जुड़ती रही ग्लेशियर बनते रहे और इस प्रकार हमने तूफानों से भरे इस ग्रह का जो टेम्परेचर था वो 1500 डिग्री से ऊपर था और आज भी मंगल ग्रह हम नहीं जानते हैं पांच सौ डिग्री सेल्सियस से पांच हजार डिग्री सेल्सियस तक है और वहां खाली डेजर्ट डेविल्स है यानी तूफान है चक्रवात और इतने इतने बड़े तूफान चलते हैं कि पृथ्वी जैसा ग्रह उन्हें पता ना चले कहाँ रखा हुआ है यहां भी यही था धीरे धीरे जब हमने जल को उतारा इस ग्रह को शांत किया इसकी कक्षा को स्थिर किया और उसके बाद निषेधित बीजों के द्वारा हमने यहाँ जीवन उतारा और इसकी इस कथा की सारी प्रमाणिक कथाएं सभी ग्रंथों में है महाभारत में विशेष है तुम्बे के द्वारा बीज लाए गए थे ये महाराज सगर के आदेश पर और सगर से ही क्षीर सागर शब्द बना है और जब सागर ने जीवन को यहां उतारना चाहा था आकाश के अधिपति ने तो उन्हीं के नाम मानता हमने यहां के बड़े जलाशयों का नाम सागर रखा अरब सागर इंद महासागर जो आज भी आप कहते हैं वरना सागर का जल से कुछ लेना देना नहीं है ये कोई जल का शब्द नहीं है ये उनकी स्मृति का की वजह से वरना समुद्र है ना जलाशय है ये नाम है लेकिन महासागर अथवा सागर ये महाराज सागर के नामांतर है सागरस्य अपत्यम सागरम हाँ तो योगी की स्मृति में हमने बड़े जलाशयों का जो बड़े बड़े जल के महानद थे उनका अभी भी नाम सागर के नाम से रखते हैं गोविंद तो जीवन को पहले उतारा फिर नाना प्रकार के जीवधारी उतारेंगे, उतारते हुए जीवन के विभिन्न स्तरों पर क्योंकि माया में जीवन को स्थापित कर पाना उतना ही असंभव है या अतिशय दुष्कर है जितना कि मैं जल के भीतर कॉलोनी में आप सबको टिका दू क्योंकि वहां आप सहज नहीं होंगे कहीं से ऑक्सीजन लानी पड़ेगी पानी में आप घुटना जाए पानी से आपको बचाना पड़ेगा तो उसी प्रकार माया के सागर में इस ग्रेविटी जोन में जो जीव की सहज स्वाभाविक अवस्था नहीं है उसे क्षीर सागर दिए बिना मैं उतार नहीं सकता अक्सर अच्छा आपने देखा होगा पानी की मकड़ी होती है नदी के किनारे रहती है और वो पानी में जाकर के छोटे छोटे कीड़े पकड़ती है तो वो क्या करती है कि पहले पानी में कई सौ बार डुबकी मार के आती है और जाती जितनी देर तक उसका दम रहे और पहले वहां पानी में जा करके झाड़ियों में जाला बुनती है पूरा जाल बुनती है फिर हर बार ऊपर जाके मुंह में हवा भर के ला के छोड़ती रहती है तो जितनी हवा उसमें रह जाती है उस हवा के सहारे वो मकड़ी पानी में रहती हुई अपना शिकार पकड़ा करती है ऐसी भी मकड़ियां हैं जो जल में होती है उन्हें हम पानी की मकड़ियां कहते हैं क्योंकि पानी में तो उसका दर्द उड़ जाएगा तो मुंह वो हवा भर के नीचे ले जाके छोड़ देती है जाल में हवा टंग जाती है फिर जाती है तो जब देखती है काफी हवा भर गई है दो घंटे तक के लिए तो अपना वहीं बैठी शिकार पकड़ती रहती है उसी हवा में सांस लेती रहती है तो धरती पर जीव आत्मा को लाने के लिए मुझे उस मकड़ी की तरह एक शरीर की जरूरत है जो ऑक्सीजन बनाए मुझे ग्रेविटी से नष्ट होने से बचाए सड़ने से बचा ले तो एक शरीर की जरूरत थी और अब क्या है कि शरीर ही मैं हूं यह मेहमान बैठा हा एक उदाहरण दिया है समझाने के लिए बहुत से जानवर हैं जो बहुत देर तक पानी में रह लेते हैं क्योंकि वो काफी हवा भर लेते हैं अगर तो पानी में मुझे आदमी को उतारना होगा तो उसे मुझे उनको मछली के सारे सिस्टम देने पड़ेंगे गलफड़े बदलने पड़ेंगे लंग्स को ट्रांसप है ना दूसरी तरह से रिडिजाइन करना पड़ेगा तुम तो ही तुम तो पानी में रह सकता है इसी प्रकार जो जीव है वो बाए के क्षेत्र में शरीर के बिना नहीं रहता और छीर सागर व उसे शरीर की जरूरत नहीं होती तो उसी के लिए नाना प्रकार के प्रयास हुए अंतो बपरा हमने जीवन को धरती पर उतारा और वो आज भी आप पूजा संकल्प में उसी को गाते हैं अष्टावशित में युगे कली युगे कली प्रथम चरणे जम्बू द्वीप है क्या आप जानते हैं कि आप एक आइलैंड पे रहते हैं एक द्वीप पे रहते हैं आप कह सकते हो कि कैसे है? मेरा कहने का तात्पर्य ये सारी धरती आकाश में एक छोटा सा द्वीप ही तो है सारे ग्रह और नक्षत्र एक छोटे छोटे द्वीप आईलैंड से तो हैं। अगर सागर को आकाश को मैं क्षीर सागर कहूं तो धरती को एक द्वीप ही तो कहूंगा बोलो तो जम्बू द्वीप मैंने इस धरती का नाम रखा है आकाश से जब देखा इसे कि सुंदर नीले घनेरे जामुन की जैसी है तो मैंने कहा जम्बू द्वीप अपने जीवन को जहां उतारा मैंने उस पूरे भू प्रदेश का नाम रखा भरतखंड जम्बूगी भरतखंडे भरतखंड इसलिए भी रखा क्योंकि जो मानव संस्कृति और जाति ने इस धरती पर पहला कदम रखा वो भारत संस्कृति थी वही आपके पूर्वज थे आज आप हिंदू बन जाते हैं तो कभी इंडियन बन जाते हैं तो कभी आर्य बन जाते हैं। जबकि तीनों बारियां हैं विदेशियों के द्वारा दी हुई ना कि आपका कोई स्वनाम धन्य नहीं है आप यहां आपके पूर्वजों का दिया नाम नहीं है तुलसी तो तक भी हमने हिंदू शब्द को नहीं स्वीकारा संत तुलसीदास तक सनातन धर्म ने इस नाम को ग्रहण नहीं किया है भारत के संविधान ने जबरदस्ती आपके मुंह में ठूस दिया है ये समझदारों की किताब है कितने समझदार थे हम नहीं जानते हैं भरतखंड है जिस भूखंड पर हमने जीवन को उतारा स्थापित किया उसका नाम भरतखंड था उस समय आकाश से उतरा हुआ जल ग्लेशियर्स के रूप में हिम के रूप में पर्वतों के ऊपर स्थापित था और इस पूरी पृथ्वी को का बीस गुना पानी था जो हमने उतारा था क्योंकि इस प्लेनेट को शांत और ठंडा रखने के लिए जीवन के योग्य बनाने के लिए उन डेजर्ट डेजर्टल से उन भारी तूफानों से और गर्मी से तालनाओं से मुक्ति देने के लिए ताड़का को मारने के लिए ही हमने सबसे पहले हिम को उतारा और फिर हमने वनस्पतियों को प्रकट किया हाँ जिसे अग्निदेव अर्थात उल्का के द्वारा हमने जीवन को यहाँ अवतरित किया उतारा और उसके बाद तमाम प्रकार के जीवधारी बनाए भी गए जगह जगह से दूसरे जहां जग... जहाँ जीवन था लाए भी गए और वो विस्थापित भी होते रहे एक्सपेरिमेंट्स होते रहे संशोधन होते रहे और अंतगतवा तो भरतखंड पर भारत नाम की संस्कृति का पदार्पण हुआ और ये हमारे पूर्वज थे जम्बू द्वीप भरतखंड है और जब वहां जीवन उतरा तो उसके साथ यह भी था कि ऐसा ना हो कि माया में जाकर जीव शरीर को ही अपना सब कुछ मान बैठे तो हमने गुरुकुल उतारा वेद उतारे कि जिससे हम अपने साथ कहीं अंधता के समझौते ना कर बैठे और उसको गुरुकुल को जीवन को हमने व्यवस्थित किया कि ज्ञान की शुद्रता में तुम जन्मे गुरुकुल में आए तो यज्ञ से मैंने तुम्हें ज्ञान दिया कि अनंत का राही है तू तो जीवन एक यात्रा है यहां एक उद्देश्य विशेष के लिए आया हुआ है इसलिए भौतिक जगत एक निमित्त जगत है जैसे गुरुकुल के बाद तुझे गृहस्थ होना है और उसे भी मित रूप से धारण करते हुए जैसे तुझे शरीर मिला है तुझे ऐसे ही एक आने वाले जीवात्मा के लिए देह को प्रकट करना है असक नहीं होना है तुझे फिर वाना प्रस को जाना है प्राणी मात्र की सेवा करनी है इस अनुसंधान का अंग बनना है और फिर आत्मा से अद्वैत करके आत्मा जो देवयान है उसके साथ जुड़ते हुए तुझे अनंत की राहत फिर वापस लौट के आना है जो भटक गया वो बह जाएगा तो ये चार वर्ण हां जो आप लेते हैं आश्रम कह लीजिए वर्ण कह लीजिए जो भी आप कहना चाहें हमने इस प्रकार जीवन को एक पाठशाला के रूप में एक रिसर्च के रूप में एक अनुसंधान के रूप में उतारा था ना कि आसक्तियों के लिए मैं नाती पोतों के लिए भी पैसे बटोर जाऊं अरे अभी तो उसने डेजी कटर बम गिराए हैं प्लेनेट पूरा डिस्टर्ब हो चुका है अब की बार अगर इराक उसने और गिरा दिया तो ये धरती ही नहीं रहेगी तेरे बैंक बैलेंस का क्या होगा तो तेरी ना नाती कहां होंगे तेरे आतंकवादी दो नहीं छोटा पुश और बड़ा पुश भी है वो वहां बली वहां कायर निकला सामने युद्ध कर नहीं सकता था तो मेघनाथ और रावण की तरह माया युद्ध के द्वारा ऊपर से डालूंगा अदृश्य होके और ये भूल गया कि अगर यह प्लैनेट अप हो गया एटोमिक वॉरफेयर में तो लाइफ देनेट और कहते हैं कि वेद की सुधि महाप्रलय के पहले ही आती है शायद इसीलिए हम आपको वेद पढ़ा रहे वरना इससे पहले तो सारे संत ऋषि मन ऋषिजन जो आपको वेट पर गए वो आपके यहां आलमारियम बंद है हाँ। जीवन को उतारा वहां पर उस स्थान का नाम हमने भारतखंड रखा और लंबे समय तक जीवन मां स्थापित रहा वहीं पर उसी भारतखंड पर ये जीवन भरत शब्द का अर्थ है सबका भरण पोषण करने वाला अर्थ लिख लो है ना भरतम भरणतम भरतारंभ ये राजा भरत भरत वाली बात जो है ये विश्वविद्यालयों ने पता नहीं कहां से गा दी कुछ ज्यादा समझदार हो गए भरतम भरंतम भरत आरम नमो भरंत एमसी जो सचराचर का भरण पोषण करने वाले हैं जो सबको उत्पन्न करने वाले है वेद में हम उन्हें भरत कहते हैं क्या कहते हैं भारत कहते हैं और क्योंकि क्यों आत्मा को ही हमने भारत कहा है और आत्मा अर्थात परम ब्रह्म ही हम सबका जनक है इसलिए हमने आप सबको एक ही जाति संज्ञक नाम दिया भारत आत्मा के पुत्र परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किए हुए जैसे दूसरे संप्रदायों ने कहा मैं नाम ले लेता हूं कोई वो नहीं कर रहा है निंदा भाव नहीं है खाली तुलनात्मक तो बात कर रहा हूं उन्होंने कहा क्राइस्ट इज द ओनली सन ऑफ गॉड हमने कहा चलो वो ही अकेला ईश्वर का बेटा है चलो मान लिया बाकी सब किसके हैं नजायज वजायज भी है तो किसके हैं हमने तो सुना बाप एक ही है तो हमने सबको आप सबको ईश्वर का पुत्र कहा क्यों क्योंकि परमेश्वर ही तो सबको बनाता है एक पिता की संतान अच्छे बुरे समझदार नालायक कुछ भी हो सकते हैं लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उस पिता के बनाए नहीं है आटे का सर लिए भी हो सकते हैं और विनायक का सर पावे भी हो सकते हैं तो जो संस्कृति जो जाति यहां उतरी उसने अपने आप को परमेश्वर की संतान के रूप में ही कहा कि हम भारत के भारत हैं अर्थात ईश्वर के पुत्र हैं हाँ। हमने आप सबको ईश्वर का भेटा कहा और फिर वक्त में आपने अपने को ही क्या कहा ये आप जानते हो गालियां दी आपने तो वो संस्कृति उतरी पर्वतों पर गुरुकुल थे धीरे धीरे जीवन स्थायित्व को जा रहा था देवयानों का आवागमन था सतयुग का सामीप्य था हमारा सामीप्य उस स्थान से बहुत करीब था आप लोगों को एक बात बता दें कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग एक ही परिक्रमा के ऑर्बिट के जिसमें हम यात्रा करते हैं उसके चार पार्ट हैं या दिशाएं हैं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जितनी देर में पृथ्वी सूर्य की तैतालीस लाख बीस हजार परिक्रमा करती उतनी देर में पूरा सौर्यमंडल हमारा देव की एक परिक्र कल्प पूरी एक ऑर्बिट करता है जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है इसी प्रकार संपूर्ण सूर्य परिवार पूरा सूर्य अपने पूरे परिवार के साथ एक सुदर्शन चक्र की तरह नाचता हुआ एक बहुत भारी आ, ग्रह समूह का एक बहुत बड़े गलेक्सी की ऑर्बिट लेता है तारामंडल की उसका नाम देवलोक है तो अब उसकी परिक्रमा में हम उत्तर में हैं, दक्षिण में हैं, पूर्व में हैं, पश्चिम में है, हम नहीं पूरा सूर्य परिवार तो उसी को हमने कहा सतयुग त्रेता द्वापर और कलियुग बोलो समझ में आ रहे तो दिशाएं दी है तो इन दिशाओं का मूल्यांकन हमने वहां मिलने वाले आकाश आकाश गंगाओं के प्रभाव उनकी समृद्धि उनकी जीवतियों के अनुरूप उनकी सीमाओं का सीमांकन किया है तो मैं सतयुग के पास की बात कर रहा हूं जब हमने जीवन को यहां अवतरित किया है जीवन पहले भी बहुत बार बहुत बहुत से ग्रहों पर उतारा जाता रहा और उतारते रहे हम लोग लेकिन जीवन को जहां हमने उतारा तो उस समय हमारी दूरी हमारे मूल स्थान से कुछ सौ प्रकाश वर्ष थी समीप था लेकिन कलयुग में प्रवेश पाते ही ये दूरी हमारी उस स्थान से क्योंकि परिक्रमा इस प्रकार चलती है तो यह अब हम दो हजार प्रकाशवर्ष दूर है डिस्टेंसिस काफी बढ़ गए और शायद इससे भी ज्यादा है अब होते जा रहे हैं कलयुग पर्यंत हम दूरी दूर हटते जाएंगे और शत्रु के जब केंद्र बिंदु पर पहुंचेंगे तो फिर हम उनके बिल्कुल समीप होंगे जबकि आवागमन संभव है देवयानों द्वारा भी जब हम प्रकाश वर्ष गए तो आप दूरी को चाहे तो आप माप सकते हैं एक क्षण में एक क्षण में सेकेंड में यदि एक लाख अस्सी हजार मील की स्पीड से आप चलें एक क्षण में तो एक मिनट में आप कितना चलोगे साठ गुणा एक लाख अस्सी हजार मील इसी प्रमाण से एक वर्ष में आप कितना चलेंगे वो प्रकाश वर्ष है इसे हां कहीं किलोमीटर्स में डेढ़ दो में ना गिन ना समझे इस बात जब हम प्रकाश की गति से चले एक लाख अस्सी हजार मील पर सेकेंड अथवा इससे भी अधिक देन इट टेक्स टू थाउजेंड लाइट ईयर्स दो हजार साल मुझे लगेंगे वहां तक पहुंचने में तो ये दूरी कलयुग पर्यंत बढ़ती जाती है और फिर जब सतयुग में आएंगे तो घटते घटते घटते फिर ये कुछ सौ प्रकाश वर्ष अथवा नेग्लेजिबल डिस्टेंसेज तक हम आ जाएंगे और फिर ये दूरी बढ़ती जाएगी हाँ त्रेता में बढ़ेगी फिर द्वापर से बढ़ते बढ़ते बढ़ते कलयुग में फिर हम एक्सट्रीम एंड पे आ जाएंगे टेल एंड बोलते हैं हम इसको और इस प्रकार इस एक देवलोक की हम तेरह सूर्य परिवार परिक्रमा करते हैं ये त्रयोदश रुद्र है महाशिव की जो त्रयोदशी है ये उसी की स्मृति है ये उस ज्ञान को याद करने के लिए उसीलिए इसको त्रयोदश रुद्र कहते हैं तेरा रुद्र जो है ते, रुद्र माने सूर्य तेरा सूर्य परिवार है जो उस एक देवलोक की परिक्रमा कर रहे हैं तो हमने सतयुग में इस जीवन धरती पर जीवन उतारा यह वेद की मान्यता है और आज धीरे धीरे अब तो भारत की हमारी वेदशालाएं कबूल शास्त्रियों ने भी इस बात को मान लिया है कि यहां से उन्हीं आकाशगंगाओं में आज भी जल है और जल वहीं से सब जगह जाता है हमारे पास जल है जो हमारा उद्गम स्थान है और जल वहीं पर है और वहीं से लाए हैं जीवन और जल क्षीर सागर की देन है जब हम क्षीर सागर कहें तो आप कहीं किसी समुद्र की तरफ मत देखना क्षीर सागर दूधिया आसमान जो है वो क्षीर सागर है आकाश देखना यहां वो धरती एक द्वीप है और बाहर से जब देखते हैं तो नीले चमकते हुए जामुन की जैसी दिखाई पड़ती है तो हमने इसका नाम जम्बू द्वीप रख दिया वो गलती तो नहीं की और इस प्रकार यहां जीवन का आवागमन रहा बाकी ग्रहों पर भी हम जीवन को रहे जीवन आगे बढ़ता रहा और इसी बीच में एक बहुत बड़ी घटना हुई एक वो दिन था जिसने सब कुछ यहाँ बदल दिया और सारा का सारा जीवन यहाँ फंस कर रह गया वो एक महाकाल की रात्रि आ गई ये त्रेता युग में भगवान राम के उपरांत ये घटना हुई है और राम का काल आज से लगभग 25 लाख से 40 लाख 35 लाख वर्ष है 25 लाख से 35 लाख वर्ष के बीच में कहीं है ये कोई आज की कहानी नहीं अगर आप कथाओं की बात करते हो तो हमने राम की उस स्मृति को गुरुकुल में छात्रों को पढ़ाने के लिए एक इतिहास को लीला ग्रंथ का रूप दिया जिससे हर बालक गुरुकुल में भगवान राम के जैसा ही सुंदर और मनोरम हो सके और राम जो है महाराज सगर की ही वंश परंपरा है वही संतति है गुरुकुल में हर प्रकार से जीवन यहां सुव्यवस्थित हो रहा और जीवन को स्थापित होने में लाखों साल लगते हैं लाखों मतलब एक दो लाख नहीं पचासों लाख साल लगते हैं तो धीरे धीरे जीवन यहाँ अभ्यस्त हो रहा था उसी समय एक बहुत काले रंग का विशाल काय का अचानक पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा आग उबलता हुआ जब किस पृथ्वी की रक्षा दिग्पालों के द्वारा हो रही थी कि कोई भी उल्का हमारे पास आए तो उसे वो तुरंत पशु पतास्त्रों से कॉस्मिक बारह से एटम्स में कन्वर्ट करके उसकी थ्रेड को स्पेस में ही खत्म कर दे लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि एक बहुत भारी इस ग्रह से भी बड़ा एक उल्का पिंड तेजी से नाचता हुआ आगू बलता हुआ वो पृथ्वी के समीप होने लगा चूक कैसी हो गई ये कोई नहीं जानता लेकिन सब जानते हैं कि हाँ चूक हो गई थी देख देखभालों से भी गलती हो गई थी और वो भूल गए थे, थे कि इतना जीवन यहां पर है उल्का को इधर नहीं आना चाहिए था उसे स्पेस में ही बदल देना था रास्ता उसका आप जानते हैं इस ग्रह का वजन कितना है नहीं जानते अरे जिस जिसमें पृथ्वी इस पृथ्वी का वजन कितना होगा जीरो है इसका कोई वजन नहीं है ये कृष्ण के हाथ का गोवर्धन है जो मैं गुरुकुल में पढ़ाता था वह भगवान ने पहाड़ उठा लिया जय जय राम जय जय This planet has no weight it is weightless Ve vidnyan bhi hai adhyatm bhi hai dharm bhi hai aur sarvasva hai hamara isse samajhne ki zarurat hai This planet has no weight मैं जब चाहू इसे गेंद गेंदशा कहीं ले जाऊं अगर मुझको माया का नियंत्रण आ जाए आपका भी स्पेस में कोई वजन नहीं है वो व्यक्ति जो यहां 60 किलो का है 1/6 चांद पे रह जाएगा क्योंकि एक बटा 6 ग्रेविटी है वहां उसका वजन अपने आप गायब हो जाएगा और जैसे ही वो स्पेस में आएगा उसका भी वेट जीरो हो जाएगा तो इतने पर्वत इतने पहाड़ इतने वजन इतनी बिल्डिंग और इस धरती का वजन कितना है शून्य है छटा कर भी नहीं नहीं समझ में आ रहा तो फिर अलग से विस्तार से बताएंगे नहीं कथा को मजा नहीं तो किसी भी उनका का रास्ता बदलना यही मेरे पास पशुपता आश्रा है और मैं माया को के सूक्ष्म विज्ञान कर ज्ञाता हूं तो मैं जब चाहू जिस ग्रह को चाहूं उसका पथ बदल दो उसकी कक्षा बदल दो उसकी राह हटा दो ये इतना ही आसान भी है यदि मैं अपनी आत्मा के साथ अद्वैत कर जाऊं और अपने को पढ़ पाऊं, न कि निमित्त धर्म को ही सब कुछ मान करके और एक जीवन का सर्वनाश कर जाऊं एक विज्ञान की बात कर रहा हूं तेजी से धरती की ओर आने लगा सब स्तब्ध खड़े देख रहे थे सत्रह अवसान हो चुके थे और छात्र जा चुके थे गुरुकुल भी हमारे खाली थे गौं भी सहमी हुई थे बच्चों की डोरियां भी हमने खोल दी थी हर कोई डरा सहमा हुआ था एक काला सा विशाल काय आसमान में चित्र खड़ा था तेजी से नाचता हुआ जिसमें से लट्ठे निकल रही थी अब उसकी आग बढ़ती गई ग्लेशियर पिघलते गए अचानक बीस गुना पानी जो ग्लेशियर्स में था वो अचानक धरती पर नदियों के रूप में बहने लगा और एक एक मिनट में पानी एक एक किलोमीटर ऊपर को लगा सब कुछ डूबता जा रहा था उल्कापातों से भी इतना विनाश नहीं हुआ था जितना उस प्लेनेट की गर्मी से इस पूरी पृथ्वी पर विध्वंस आ गया था और आज फिर बम डाल रहे हो धीरे धीरे सारे ग्लेशियर पिघलते चले गए और पर्वत भी लगा कि पानी कमर तक आ गया है ऊपर तक जाएगा और तभी एक तेज आवाज के साथ वो पर्वत तेज आवाज करते हुए बहने लगे और पानी घटने लगा मूसलाधार बरसात हो रही थी उसकी गर्मी के कारण भाप उठ रही थी और फिर ग्लेशियर की ठंडक लेके बादल बरस रहे थे वो एक रात थी जो चालीस दिन चालीस रात सिर्फ अंधेरा था बादलों का और उसी में ये पृथ्वी के बड़े बड़े भूखंड उठकर तैरते हुए पत्थर तैरने लग गए थे पूरे की पूरी प्लेटें तैरने लग गई धरती की टूटकर तब तक धरती एक प्लेट थी पानी जब नहीं था तो सारा भूमंडल एक ही तो था आज भी पानी के कारण ही तो तुम बटे हो और तब ये ये भूखंड तैरते रहे बहते रहे और यही आज हर धर्म ग्रंथ में कहीं नोहा की नाव है तो कहीं मनो की नौका बने कथाओं के रूप में यह है और वही प्लेटें जो भारत खंड की थी वो बहे बही और बहती हुई आकर के एक लंबे काल के बाद एशिया महाद्वीप के साथ आकर टकराएं इसी को हमने मनो की नाम कथाओं में कहा है और यह सारा का सारा उप महाद्वीप जब एशिया महाद्वीप पे हिमालय के खूंटे के ऊपर आकर के खड़ा हुआ तो हमने हम इसी के साथ तैरते हुए आए थे इसलिए हमने इसका नाम अपने अतीत के नाम के साथ रखा भरत खंड जो आज भारतवर्ष है यह पूरा का पूरा देश संपूर्ण भारत राष्ट्र आज भी एक नाव की तरह तैर रहा है यह अस्थिर है स्थिर नहीं है और इसे अब सारा विश्व का विज्ञान भी मान चुका है आप बताओ कि एक लंबे इतिहास के बाद समय काल के उपरांत जब फिर हमने अपने आप को सुव्यवस्थित किया तो गुरुकुल में कथाओं में बच्चों को कैसे पढ़ाते कि सारा देश तैरा था उनकी कैसे समझ में आता पत्थर तो तैरता नहीं बोलो तो उसको कथाओं के द्वारा बच्चों को आज भी आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हो तो मैं भोले बचपन को कैसे पढ़ाता अचानक आप टीका टिप्पणी करने लगे ये तो कपोल कल्पिता ही फलाना है बलिहारी है आपकी समझ की कैसे कहूं कि आटे के सर अभी गणपति नहीं बन पाए नहीं पाए आज भी आप एक तैरती हुई नाव में बैठे हुए हैं और इसे विश्व काश हर विज्ञान मानता है कि यस वी आर अ फ्लोटिंग बोट इवन टूडे आज भी ये मनु की नाव है जहां सारे मानव हैं, और इस प्रकार वो सारा भूखंड भरतखंड हमारा उसकी प्लेटें टूटी और जो कभी मैदान थे आज वो अभी भी 25-25, 30-30 किलोमीटर गहराई में सागर बने हुए हैं जहां अभी भी हम नहीं पहुंच सकते क्योंकि बॉडी में नाइट्रोजन इतना बढ़ जाता है कि नसें फट जाए हम नहीं जा सकते वहां सारे सूट के साथ भी नहीं उतर सकते हमारी पंडुबी भी, भी नहीं जा सकती वहां हम एक सर्टेन डेप्थ तक ही उतर पाते हैं उससे आगे नहीं जा पाते उसके बाद रस्सियां भी डालते हैं लेकिन कितने किलोमीटर हम वायर रूप डालेंगे और हम क्या देख पाएंगे वहां तो जो कभी मैदान थे वो बीस किलोमीटर पानी के नीचे आज भी बीस बीस पच्चीस मील नीचे वो सारे के सारे डूबे पड़े हैं उसी की प्लेटें जो तैरी थी वो भरतखंड है एक विशाल प्रदेश जो टुकड़े हो गया था इसी के टुकड़े इंडोनेशिया भी इसी से बना और बाकी भी जो देश थे आपके वो इसके पार्ट से बने और जहां जहां इस भूखंड के टुकड़े गए वहां वहां श्री राम संस्कृति गई आज भी इंडोनेशिया में जितनी रामायण की कथाएं हैं इंडोनेशियन रामायण और जितनी सुंदर वन वहां के मुसलमान मनाते हैं आप नहीं बनाते हो आप जानते भी नहीं कंबोडिया में अंकुर वाट के मंदिरों में तीस तीस मील में रामलीलाएं हैं क्योंकि जो जो प्लेटें टूट टूट कर जहां जहां गई वहां वहां श्री राम गाथा और संस्कृति गई और कृष्ण की कथा क्योंकि इसी भूखंड पर हुई थी आज से लगभग छह वर हजार वर्ष पूर्व इसलिए उनकी कथा के सूत्र हमें विश्व में फिर कहीं नहीं मिलते राम के मिलते हैं और फिर भी आपके यहां के एक बहुत सुंदर इतिहासकार हैं तो वैसे आर्कियोलॉजिस्ट है लेकिन इतिहासकार भी मानते हैं अपने आप को प्रोफेसर सरकार उन्होंने लिखा है राम बाद में हुआ और कृष्ण पहले हुए थे और पता नहीं उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल जाए कौन जाने जबकि राम की कथाएं सारे विश्व में है हरोर फैली हुई हैं और कृष्ण की कथा केवल भारत तक ही सीमित है इक्का दुक्का कहीं दर्शन पाती है थाईलैंड में दशरथ का महल है सरयू नदी है और महल के चौकीदार जो खड़े किए हैं वो भी बारह बारह फीट के मूर्तियां हैं जो चौकीदार खड़े किए हैं और एक कई किलोमीटर में उनका महल बना हुआ है जो अपने में दिखाता है कि अतीत की स्मृतियां जहां जहां भूखंड गए जहां जहां उस भू भरत खंड की मानव जाति गई उसने वहां वहां अपनी स्मृतियों को समेटना चाह सजाना चाह अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर बना करके रखना चाहे सारे भूमंडल पर मेरी कथा के साख्य और प्रमाण हैं ग्रंथों के अतिरिक्त भी और इस प्रकार वो जीवन हाँ थोड़ा सा हम लोग आज का वो भी ले लें लगता है कथा में सब होते जा रहे थे आज की ब्रह्मसूत्र सूत्र लें आज महासूत्र ले रहे हैं हम ब्रह्म का हाँ, पिछले सूत्र के साथ जोड़ते हैं कहते हैं हे अत्वा वचनाचा क्या आत्मा के अतिरिक्त आत्मा अद्वेद के अतिरिक्त भौतिकताओं में ये सब कुछ जो है हे है अर्थात गौण है त्याज है जो सत्य है वो एक आत्मा है तुम कहो कि पूजाओं के द्वारा तुम सिद्धियां पालो ये भी हे तुम कहो कि पूजा पाठ से तुम्हें ईश्वर मिल जाए तुम्हारे भजन से ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाए ऐसे सारे वचन ऐसे सारे मार्ग ही हैं। मार्ग क्या है स्व आप पे याद स्व माने आत्मा में ही आप्लावित होना घुल मिल जाना, अपने आत्मा से जुड़ जाना यही सत्य है जो हम कथा में भी और सभी कथाओं में आप तक ला रहे हैं कि रात ही भीतर बाहर की हर राह तेरी शमशान है भीतर की राह में ही तुझे देवयान है तेरा उद्धार है तू तो यहां का है स्वापे जो आत्मा के साथ जुड़ पाया जो आत्मस्थ होकर जी पाया जिसने जीवन जगत को एक निमित जगत मानकर उसे ग्रण मान करके उपरांत मान करके जो जिया आत्मा को ही जो प्रमुख मान करके जिया जीवन बस उसी का है स्व आपयात और इसी प्रकार वेद में कहा पूर्व कीर्चा से ले ले, जरा बोध तद विविधि विषय विषय यज्ञ रुद्रा ऋ दृषिकम कि उम्र का बुढ़ापे का बोध हो और तभी ईश्वर मिले ऐसा नहीं उसका अभी से एहसास कर अनुभव कर इस शरीर में तो कल जाना है तद विधि विविधि और सारे विषय वासनाएं अतृप्तियां इच्छाएं मकान दुकान नाते इन सब ने तो यहीं तो रह जाना है ये तो क्षण भंग विषय विषय अतृप्तियां इच्छाएं जगह जगह भटकना इन सब को आज रूपी यज्ञ में भस्म कर दी यज्ञ आए कि गोविंद भले बुरे, हम तेरे नारायण जैसे रखोगे हम वैसे ही रहेंगे लेकिन आप में बसे रहेंगे और हर कार्य में हर सेवा में हे नारायण ना हम आपकी निमित ही होंगे रुद्राय दृषिकम और ब्रह्म ज्वालाओं के आत्मा रूपी यज्ञ के स्तोत्र को गीत को और यज्ञ को दृषिकम सदा अपने सन्मुख रखो बाकी सब को धुंधला दो बाकी सब को भूल जाओ वहां निमित्त धर्म है ड्यूटी है और उस ड्यूटी को मुझे ड्यूटी ही की तरह ईमानदारी से जीना है जो वाह जगत है अंतर जगत मेरा घर है मेरी आत्मा और मैं बस दो ही हैं हमें वही जीना है और आज की ऋचा क्या कह रहे हैं सालो महा अनुमानो धूल के तुम पुरुष चंद्र धीरे जाए हेम गु ये आज का हमारे ऋषि हैं आजीव गति सुनाशी पूर्व के दो ऋषि हम पूरे पाठ कर आए हैं और इस ऋषि के भी हम चौथे सूप की ग्यारहवीं ऋषा में है कहा सानू महा जीव हम सब जीवों को महा जो महान अत्याधिक जो हम सबका वंदनीय है अनुमान जिसकी उपमा नहीं हो सकती जिसका अनुमान नहीं हो सकता वो आत्मा और परमेश्वर धूम के उतु जो चिता के धुएं को भस्मी को ज्योतियों सा जगमग